विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित बंबई 22 अगस्त अट्ठारह प्रिय दीवान जी साहब आपका पत्र पाकर मैं बहुत ही कितार्थ हूँ इस कारण विशेषकर इस पत्र से यह सिद्ध होता है कि आप मेरे प्रति पूर्व कृपालु हैं मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका जोड़ करीब करीब पूर्णतया ठीक हो गया कृपया अपने उदार भाई से कहें कि वे वचन भंग के लिए मुझे क्षमा करें मुझे यहाँ कुछ संस्कृत पुस्तकें एवं उन्हें समझने के लिए सहायता मिल गई है जिनके अन्यत्र मिलने की आशा मैं नहीं करता मैं उन्हें समाप्त करने के लिए व्यग्र हूँ कल यहाँ मैंने आपके मित्र श्री मन से भेंट की उनके साथ एक संयासी मित्र ठहरा है वे मेरे प्रति बहुत ही कृपालु हैं और उनका पुत्र भी यहाँ पंद्रह बीस दिन रहने के बाद मैं रामेश्वरम को प्रस्थान करूंगा और लौटते वक्त निश्चय ही आपके पास आऊंगा। यह संसार वास्तव में आप जैसे उच्च आत्मा, सहृदय एवं दयालु पुरुषों के कारण ही समृद्ध है शेष तो जैसा किसी संस्कृत कवि ने लिखा है कुठार सदृश है जो अपनी माताओं के तारुण्य वृक्ष का उच्छेदन करते हैं यह असंभव है कि मैं कभी आपकी पितृवत्त उदारता और देखभाल को भूल जाऊं और मुझ जैसा गरीब फकीर आप जैसे महान मंत्री का इस प्रार्थना के सिवा क्या प्रत्युपकार कर सकता है ये संसार में जो कुछ काम है समस्त वरदानों का प्रदाता उसे आपको प्रदान करे और जीवन के अंत में जो अंत बहुत बहुत ही दिन तक वह भगवान स्थगित रखे आपको परमानंद अनंत सुख तथा पवित्रता की अपनी शरण में ले ले विवेकानंद पुनश्च देश के इन भागों में यह देखकर मुझे बड़ा बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग को निवासी स्नान खानपान आदि संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों के पुंज को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उसका सारा धर्म है ये बेचारे उनको नीच और धूर्त पुरोहित वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर निरर्थक हास्यपूर्ण कुरूतियाँ एवं मूर्खताएँ सिखा रहे हैं और स्मरण रखें कि इन बदमाश पुरोहितों ने और इनके पूर्वजों ने भी 400 सौ पुस्तों से वेद की एक प्रति का दर्शन तक नहीं किया है आम लोग उसी का अनुगमन कर अपने को पतित कर देते हैं कलयुगी ब्राह्मण रूप की राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करें मैंने आपके पास एक बंगाली लड़के को भेजा है आशा है उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी